अब पांच ऋचा वाले 35वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में राजा के प्रति कैसा उपदेश करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ सब सभा में बैठने वाले विद्वान जन और उपदेशक जन राजा से यह कहें कि आप तब सेना के अंगों और पुष्ट करने वाले ऐश्वर्य और उत्तम बुद्धियों को करेंगे फिर वह राजा क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन आप विद्वानों के साथ विद्वानों का तथा शूरवीर जनों के साथ शूरवीरों का अच्छे प्रकार ग्रहण करके तथा संग्रामों को जीतकर और पृथ्वी के राज्य को प्राप्त कर न्यायचरण से प्रजाओं का पालन करके बड़े यश व धन को बढ़ाइए भावार्थ हे राजन आप संपूर्ण धन पूर्ण बुद्धियां और उत्तम क्रियाओं को कब करिएगा अर्थात शीघ्र इनको करिए भावार्थ हे राजन अपनी प्रजाओं में पूर्ण विद्या और संपूर्ण धन को धारण कर और शरीर के आरोग्यपन को बढ़ा के धर्म में रुचि करिए फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो राजा आदि जन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 अब पांच ऋचा वाले 36वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में राजा कैसा होकर क्या धारण करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो इस संसार में बुद्धि और आनंद के बढ़ाने वाले विद्या और अनादि से युक्त और विद्वानों के साथ सत्संग करने वाले हैं उनको धारण करके सत्य और असत्य के विभाग करने वाले होइए फिर मनुष्य कैसा बर्ताव करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य न्याय और दया से युक्त बुद्धि को धारण कर धर्मयुक्त कर्मों को कर दुष्टता को दूर कर और युद्ध में विजय प्राप्त करके श्रेष्ठों की संगति करते हैं वे दिन रात बुद्धि को बढ़ा सकते हैं फिर उत्तम मनुष्य को क्या प्राप्त होता है इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे नीचे चलने वाली नदियां समुद्र को सब ओर से प्राप्त होती हैं वैसे ही धार्मिक राजा को संपूर्ण बल सब रक्षाएं और उत्तम प्रकार शिक्षित वाड़ियां भी प्राप्त होती हैं फिर राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजा लोगों जैसे ईश्वर पक्षपात का त्याग करके सबका न्याय से पालन करने वाला है वैसे ही होकर आप लोग धन के स्वामी होइए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे परीक्षक विद्यार्थियों के अध्ययन की परीक्षा करके विद्वान करता है वैसे ही राजा यथार्थ न्याय को करके प्रजाओं को प्रसन्न करे इस सुक्त में इंद्र विद्वान और राजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 36वां सूक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 37वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो राजा धार्मिक और अनुकूल मनुष्यों का सत्कार करता है उसकी सब धर्मिष्ट विद्वान सदा सेवा करते हैं फिर मनुष्य परस्पर कैसा बर्ताव करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो राजा आदि श्रेष्ठ जन स्वयं पवित्र और श्रेष्ठ स्वभाव वाले और सरल होकर श्रेष्ठ कर्मों को करके न्याय से हम लोगों की रक्षा करते हैं वे हम लोगों से सत्कार करने योग्य हैं फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपतोपमा अलंकार है हे प्रजाजनों जैसे राजा आप लोगों की वृद्धि करें वैसे आप लोग भी इसकी वृद्धि करिए और सब योगाभ्यास करके प्राणों में वर्तमान परमात्मा को जानकर दुखों का नाश करो भावार्थ वही राजा स्थिर राज्य करने योग्य है जो विद्वानों और धार्मिक जनों पर दया करता और दुष्ट वैष्णों का त्याग करता है तथा पुरुषार्थी होकर दूध रूप चक्षु वाला हुआ प्रजा के पालन में यत्न वाला होता है भावार्थ हे मनुष्यों जो अभय का देने वाला विद्या में वृद्धों और आप्तों का सेवक दुष्टों का मारने वाला शीघ्र करता विद्वान मनुष्य हो उसी को तुम लोग राजा मानो इस सुक्त में इंद्र राजा और प्रजा के कर्मों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 37वां सुक्त और नौवां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 38वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को कैसे विद्वान की सेवा करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिस यथार्थ वक्ता विद्वान की सबके ऊपर दया विद्या दान निष्कपटता और उत्तम दृष्टि वर्तमान है वही सबसे सत्कार करने योग्य होता है फिर मनुष्य क्या ग्रहण करके सेवा करे इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिसका आत्मा स्रोत्रों के द्वारा विद्या से तृप्त होवे और जिसको संपूर्ण विद्या से युक्त वाणी प्राप्त होवे उसी का उत्तम प्रकार सेवन करके पूर्ण विद्या को प्राप्त होइए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो मनुष्य विद्वानों के उपदेश और पुरुषार्थ से बिजली आदि की विद्या युक्त बुद्धि को स्वीकार करते हैं वे यहां स्तुति करने योग्य होते हैं अब मनुष्य क्या बढ़ावे इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे विद्वानों का सत्कार और संगत स्वरूप व्यवहार बिजली आदि की विद्या को तथा अत्यंत ऐश्वर्य और पूर्ण आयु को बढ़ाता है वैसे ही आप लोग संपूर्ण श्रेष्ठ व्यवहारों को दिन-रात बढ़ाइए भावार्थ जब मनुष्य संपूर्ण श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभावों में वर्तमान शूर वीर विद्वानों की सेवा कर और विद्या को ग्रहण करके बला आधी को बढ़ावे तो वे कौन सा उत्तम कार्य नसिद्ध कर सकेیں। इस सुक्त में इंद्र विद्वान उत्तम बुद्धि और वाणी के गुण वडंग करने س इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संंगत जाननी چاहिए। यह अर्थी समा सुक्त औरदसमा वर्ग समाप्त हुआ। अब 5च रिचा वाले उनता में सुक्त का प्रारंभ है۔ उसके प्रथम मंत्र में विद्वान को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे विद्वान आप ऐसा प्रयत्न करिए जिससे हम लोगों को दिव्य सुख दिव्य विद्या और दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त होवे फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है हे विद्वान जनों जैसे सूर्य अपनी किरणों से भूमि से जल का आकर्षण कर धारण कर और मेघ के आकार का नाश करके पृथ्वी के ऊपर गिराए संपूर्ण व्यवहारों को सिद्ध करता है वैसे ही विद्वानों से श्रेष्ठ विद्याओं का आकर्षण कर धारण करके उत्तम विद्यार्थियों में वर्षाए और अविद्या का नाश करके विज्ञान से धर्म अर्थ काम और मोक्ष के व्यवहारों को सिद्ध करो फिर विद्वान जन कैसा बर्ताव करें इस विषय को कहते हैं भावार्थक इस मंत्र में वाचक् रूपक उपमा अलंकार है हे विद्वान जनों आप लोग जैसे सूर्य और प्रकाशक भूमि आदि का प्रकाश करने और आनंद करने वाला पवित्र क्षण आदि समयों का निर्माण करता है वैसे मनुष्यों के आत्माओं के प्रकाशक हुए विद्या की वृद्धि करने वाले कर्मों को निष्पन्न कीजिए और कर्मों का प्रचार कराइए फिर विद्वान जन क्या करें इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो विद्वान जन सूर्य के सदृश प्रकाश आत्मा होकर अविद्या का विनाश कर मनुष्यों को विद्या से प्रकाशित करते हैं और सत्य आचरण के प्रति आकर्षित करते हैं वे धन्य हैं भावार्थ जो राजा सत्यवादी है और सत्य बोलने वालों को प्रसन्न करता है और विद्वानों से विद्या और विनय को प्राप्त होकर सदा ही प्रजा के सुख को चाहता है तथा यज्ञ और उत्तम सुगंधित फल पुष्प से युक्त वृक्षों से और लता आदिकों से सबको सुख युक्त करता हुआ जल औषध वृक्ष गौ घोड़ा और मनुष्यों के सुख की वृद्धि के लिए परमेश्वर वा विद्वानों से याचना करता है